नारद नारदपरिव्राजकोपनषद पूर्ववद चेद्गुरो सकाशा प्रणवमहावाक्योपदेश कस्िन्ना व्यतिक्त फलपत्रोद पर्वत वन देवतालु सचरे सन्यास दिगंबर है सकल कर्मातीं दूरलाभ सकलसंचारकाननंद स्वाभवपूर्णहृदय कर्मातीलाभ प्राणायांपरायण फलरस मूलोधकमोक्षा गिरीकंदरेशजेदेह स्मरनतारक यदि पूर्व की भाति विद्वान संयासी हो तो वह गुरु से ओंकार एवं महावाक्यों का उपदेश ग्रहण करके मेरे से भिन्न और दूसरा कोई नहीं है इस निश्चय दृष्टिकोण के साथ आनंदपूर्वक भ्रमण करता रहे पत्र पुष्प फल एवं जल का ही आहार ग्रहण करे पर्वत वन एवं देवालयों में ही विचरण करता हुआ निवास करे सन्यास के पश्चात यदि वह दिगंबर वस्त्र रहित हो गया हो तो वह अपने हृदय कमल में स्थित सदैव आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति को भर कर कर्मों के द्वारा अत्यधिक दूर रहने में ही लाभ मानता हुआ प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ फल फूलों के रस छिलके पत्ते मूल जड़ तथा जल के माध्यम से प्राण तत्व को धारण करें एवं मात्र मोक्ष की ही इच्छा रखकर पर्वत की गुफाओं में रहकर तारक मंत्र अथवा पर का सतत जप एवं चिंतन करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दे सन्यासी चेक्षत विवदा संन्यासी चे क्षतपथम महाभाग महाभागदंडम वस्त्र कमंडल गृहा प्रणो महावाक्य ग्रहण गुरुनिकेतार्य दंड कटसूत्रकोपीनमं साटीमेका कमंडल पदाधीमस्तक अवृणम समम सौम्यम अकालपृषम सलक्षण वैष्णव दंडमेकमाचमनमूर्वक सखा मोपायुज सखासी बद्रोशी वर्तघ्न शर्मा जत्पम तनिवारे दंडम पिग्रहेजग्जीवनम जीवनाधारभूतं माते मा मंत्र मंत्र सर्वदा मंत्रौम्येती तृणपूर्वकमें पिरीगृह कॉपीनाधारटिसूत्र मौम गुहैद कॉपी न मौमती थीतवा तो दैहेकक्षण मौमती कटिशूत्र कौपीन नस्त्र वस्त्रम आत्मनपूर्वकपट्टाभिषिक्तों भूप्वाताहमती मात्र स्वाश्रचारपरो भविद्युपनिषद यदि ज्ञान को प्राप्त करने की आकांक्षा से परिव्राजक संन्यास धर्म का वरण किया हो तो वह सौ कदम आगे की ओर चलने के पश्चात आचार्य आदि गुरुजनों ब्राह्मणों के द्वारा जो कहकर बुलाए जाने पर कि हे महाभाग रुको रुको यह ब्रह्मदंड वस्त्र एवं कमंडलु धारण करो तुम्हें ओंकार एवं महाभाग का उद्देश्य स्वीकार ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप आ जाना चाहिए गुरु के समीप आ जाने के पश्चात गुरुजनों एवं आचार्यों द्वारा प्रदान किए जाने पर ही दंड कटिसूत्र कौपीन एक साटी अर्थात चादर तथा एक कमंडलू अपने पास धारण करें दंड बाँस का ही हो उसकी ऊंचाई पैरों से लेकर सिर तक ही होनी चाहिए वह खरोच अथवा छेद से रहित बराबर चिकना तथा श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न हो उस दंड का रंग काला न हो इन सभी वस्तुओं को ग्रहण करने से पूर्व आचमन आदिकृत्य पूर्ण कर ले तत्पश्चात निर्धारित मंत्र सखा मागोपायुजह है, अर्थात हे दंड आप मेरे सखा अर्थात प्राण शक्ति की रक्षा करें आप ही मेरे सखा हैं जो इंद्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते हैं आपने ही वद्र रूप से आहत करके वृत्ता सुर का विनाश किया है आप हमारे लिए कल्याण रूप बने हमारे अंदर जो भी पाप हो उनका समन करें का उच्चारण करके दंड को हाथ में धारण करे तदनंतर जगत जीवनम सर्वसौम्य मंत्र के साथ ओंकार का उच्चारण करते हुए कमंडलों को धारण करे तदुपरांत हारम कटिसूत्र मोम ऐसा कहकर कटिसूत्र धारण करे गुहियाादकम कौपीन मोम यह कहकर कौपीन लगोटी धारण करे और शीत वातेष्ण त्राणकरम करम कर रक्षणम मोम इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात ही वस्त्र धारण करें इसके बाद पुनः आत्मन करके योग पट्टाभिषिक्त हो नए कितार्थ हो गया ऐसा मानता हुआ अपने आश्रम के उचित सदाचार के पालन में संलग्न हो जाए ऐसी ही है यह उपनिषद